धर्म जीवन का रहस्य पंडित राम उपाध्याय रामायण में भी इस दंभ के सूत्र हैं हनुमान जी जा रहे हैं द्रोणाचल पर्वत पर लक्ष्मण जी के लिए दवा लेने के लिए और हनुमान जी को मार्ग में प्यास लगी हनुमान जी ने देखा कि बड़ा सुंदर आश्रम है और वहाँ मुनि जी बैठे हुए हैं मारुत मारुसुत देखा शुभ आश्रम मारुत देखा सुभयाश्रम उन्होंने सोचा मुनि जी से आज्ञा लेकर जल इससे थकान और प्यास भी मिटेगी मुनि ही बूझ जल पियो जाय्रमो एक बार तो हनुमान जी भी नहीं पहचान पाए इससे आप हनुमान जी पर अश्रद्धा न कर लीजिएगा उसका सांकेतिक अर्थ यह है कि वह वस्तुतः काल नेमी था और वह मुनि का वेश बनाए हुए था इतना भव्य उसका आश्रम था इतना बढ़िया वेश बनाए हुए था और इतना सुंदर उसका आचार व्यवहार था कि हरमान जी जो साक्षात ज्ञानी ज्ञान अग्रगण्यम ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं उन्होंने जाकर उन्हें मुनि समझकर प्रणाम किया और कहा कि मुनि जी मैं थका हुआ प्यासा हूँ आप कृपा कर मेरी प्यास बुझावे तब उसने अपना कमंडलू देते हुए कहा कि तुम यह जल पी लो बस हनुमान जी की रक्षा हो गई यदि थोड़े प्यासे होते तो उसे पी लेते पता नहीं उस कमंडलू के जल में उसने क्या मिला रखा था पर हनुमान जी ने कहा मुनि जी मेरी प्यास तो बहुत बड़ी है बहुत बढ़िया बात है दम्भी लोगों से धोखा वे ही लोग खाते हैं जिनकी प्यास छोटी होती है जिनकी प्यास असीम होती है वे दम्भी के कमंडलू से धोखा नहीं खाएँगे कमंडल की ओर उसके चमत्कार की एक सीमा है हरमान जी की भूख भी बड़ी है और प्यास भी बड़ी है यह सांकेतिक भाषा है संसार में भूखा कौन नहीं है प्यासा कौन नहीं है और प्रताप भानु के जीवन में भी आपको यही बात मिलेगी खेद खिनित्रिषित राजाजेत राजा भूखा हो गया संसार में सभी भूखे हैं और भूखे व्यक्ति का स्वभाव होता है कि जो भी मिल जाए खा ले जो भी जल मिले पी ले भूख लगने पर चाहे तो खा लीजिए पेट तो भरेगा पर बाद में रोग उत्पन्न हो जाएगा गंदा जल पी लीजिएगा तो प्यास तुरंत बुझेगी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह बाद में भी स्वस्थता प्रदान करेगा हमारे एक स्नेही डॉक्टर थे पूरण जी कक्कड़ वे स्वच्छता के बड़े प्रेमी थे दिन भर स्वच्छ स्वच्छ कहते रहते थे हमारे एक श्रोता निगम जी उनसे हमेशा व्यंग करते रहते थे कहते आप क्या स्वच्छ स्वच्छ करते रहते हैं देखिए मैं चाहे जो खा और पचा लेता हूँ मुझ पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता डॉक्टर भी बड़े विनोदी थे बोले हाँ एक बार मैं गोरखपुर में जा रहा था तो देखा कि एक तालाब में गंदा जल भरा हुआ है और उसमें भैंस गोते लगा रही है और पानी पी रही है भैंस पर तो गंदे जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता आपकी योनि भी कुछ मित भिन्न होगी बाद में बेचारे निगम जी बड़े अस्वस्थ हुए क्योंकि शरीर में जब तक शक्ति थी तब तक चाहे जो भी मन माने आचरण किया पर बाद में बड़ी कठिनाई हो गई संसार में तो सभी लोग भूखे और प्यासे हैं शरीर की भूख शरीर की प्यास मन तथा बुद्धि की भूख और प्यास और यह भूख प्यास कैसे बुझे यह प्रश्न है व्यक्ति के सामने संसार के अधिकांश व्यक्ति मन की भूख प्यास को बुझाने के लिए तो इतने बेचैन हैं कि जो भी मिल जाए मनोरंजन का जो साधन मिल गया उसे ही ग्रहण कर लिया तर्क वितर्क के लिए कोई भी बात मिल गई तो उसको ग्रहण कर लिया पर इससे मन कितना अस्वस्थ होगा शरीर कितना अस्वस्थ होगा वह आगे चलकर भविष्य में ज्ञात होता है हनुमान जी और प्रताप भानु में यही अंतर है प्रताप भानु भी भूखा प्यासा था और वह कपट मुनि के पास चला गया हनुमान जी भी कपट मुनि के पास ही पहुँचे मुनि तो दोनों ही कपटी थे पर अंतर इतना ही था कि हनुमान जी से जब मुनि जी ने कहा कि कमंडलों का जल पीकर प्यास बुझ बुझा लीजिए कोई हमारी थोड़ी बहुत छोटी मोटी कामना पूर्ण कर दे बस यही सबसे बड़ा बड़ी वस्तु है पर हनुमान जी ने कहा महाराज मैं क्या करूँ इतने से तो मेरी प्यास बुझने वाली नहीं है और हनुमान जी की भूख के विषय में भी आप जानते ही हैं हनुमान जब श्री किशोरी जी के पास पहुँचे तो उन्होंने यही कहा माँ मैं भूखा ही नहीं हूँ मैं अति भूखा ही नहीं मैं अतिशय भूखा हूँ क्यों इतनी लंबी यात्रा करके आए क्या कुछ खाने को नहीं मिला हनुमान जी ने कहा माँ मैं तो जगन जन्मजात भूखा हूँ जन्म लेते ही भूख लगी और सूर्य को फल समझकर मैंने मुख में धारण किया कोई ज्ञान और प्रकाश के द्वारा अपनी भूख मिटाना चाहे तो वह कितनी बढ़िया भूख है क्या हनुमान जी इतने नासमझ थे क्या आसपास कोई फल के वृक्ष नहीं थे उनको छोड़कर सूर्य को ही उन्होंने मुंह में धारण कर लिया हनुमान जी की मानो ऐसी भूख है कि साधारण फलों में फलों से नहीं मिटती है हनुमान जी का अभिप्राय था कि मैं तो जन्मजात भूखा हूँ और उस समय मैंने भूख मिटाने की चेष्टा की तो मेरे ऊपर वज्र का प्रहार किया गया तो माँ एक तो मैं जन्मजात भूखा और जब मैंने इस यात्रा के लिए प्रस्थान किया तो समुद्र में जितने मिले सब खाने वाले ही मिले खिलाने वाला कोई नहीं मिला सुरसा ने भी कहा मैं खाऊंगी। थिंका ने भी लंकनी ने भी यही बात कही बहुत बड़ा व्यंग है संसार में सब भूखे ही तो हैं और एक दूसरे को ही तो खाएंगे यदि आप जाल में फंसी मछलियों को देखें तो बड़ा विचित्र दृश्य मिलेगा जाल में कुछ बड़ी और कुछ छोटी मछलियाँ होती हैं तो वहां भी बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को निगलने की चेष्टा करती हैं मृत्यु के जाल में पड़ी हुई मछलियों के इस दृश्य का गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में वर्णन किया है एक कहीं एक खात स्वार देख निज नास मछली स्वयं मरने वाली है पर वह इतनी भूखी है कि उस समय भी वह छोटी मछली को निगलने की चेष्टा करती है यहाँ इस संसार में भी यही हालत है सब के सब भूखे और बड़े भूखे छोटे भूखों को निगलकर भूख मिटाने की चेष्टा कर रहे हैं यही समाज का सत्य है जीवन का सत्य है वहाँ हनुमान जी को निगलना उतना आसान नहीं था सुरसा ने कहा मैं तुम्हें खाऊँगी तो हनुमान जी ने कहा अभी नहीं बाद में खा लेना उसने कहा बाद में नहीं मैं तो अभी खाऊंगी तो हनुमान जी इतने बड़े हो गए कि वह निगल नहीं सकी विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा प्रभु मैं आपको अपनी दीनता सुनाने के लिए आया हूं। प्रभु ने पूछा इतने बड़े संसार में क्या मैं ही बचा हुआ हूं? बोले महाराज मैं लोगों के दरवाजे पर गया तो सही पर मैंने सबको दीन ही देखा है जासो दीनता कहो है देखो दीन सोई जब मैं किसी के दरवाजे पर जाकर रोटी मांगता हूँ तो वह बदले में मुझसे बेटा मांगता है रोटी ले लीजिए और हमें पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद दे दीजिए तो बेचारे सब दीन हीन ही तो हैं कहाँ मैं जाऊँ किसे मैं दीनता सुनाऊँ हनुमान जी बोले मेरी भूख अभी मिट मिटी नहीं है अब तो जगतजननी भक्ति देवी ही इस भूख को मिटा सकती है और उनकी प्यास भी साधारण नहीं है तब एक बहुत अच्छी बात आती है हनुमान जी कमंडलू का जल पी लेते तो न जाने उस जल में क्या मिला हुआ है और यदि उसी से प्यास बुझ गई होती तो उसके बाद उन्हें जो सूचना मिली वह तो सरोवर में जाने पर ही मिली जब उस नकली मुनि ने देखा कि यह प्यासा तो है पर इतना उतावला नहीं है तो बोला कि जल ही नहीं पीना स्नान भी करके आना क्यों महाराज वह मुनि भगवान की कथा सुनाते हुए बोला मैं जानता हूँ लंका में युद्ध हो रहा है लक्ष्मण जी को शक्ति लगी हुई है उनके लिए तुम दवा लेने जा रहे हो इस युद्ध में राम अवश्य जीतेंगे भला बताइए जो इतना कह दे उस पर किसको श्रद्धा नहीं होगी आजकल तो थोड़ी सी बात सुन लेते हैं तो कहते हैं वाह वाह ये तो त्रिकालज्ञ है सब कुछ जान गए चाहे जब जिस किसी को भी त्रिकालज्ञता की उपाधि मिल जाती है उसने कहा हो महारन रावन रामही जिति हई रामन संसया महीन यहाँ भये मैं देख भाई ज्ञान दृष्टि बल मोह अधिकारी मैं चाहता हूं कि तुम्हें भी वह दिव्य दृष्टि मिले जो हनुमान जी को भी दिव्य दृष्टि देने को तैयार है कितना साहसी होगा वे दम्भी लोग बड़े साहसी होते हैं उसने हनुमान जी से कहा जल पी लेना स्नान भी कर लेना मुझसे दीक्षा लोगे तो मुझसे जो चमत्कार है वही तुम में भी आ जाएगा सरमज्जन कर दीक्षा देव ज्ञान जय हिपा हनुमान जी मौन रहे चले गए जल पिया स्नान किया और तब एक सांकेतिक बात आती है सर पैठ तपिपद गहा मकरी तब यकुलान। उस सरोवर में एक मकरी रहती थी उसने हनुमान जी के पैर को अपने मुंह में पकड़ लिया यह मगर का स्वभाव होता है व्यक्ति का पैर पकड़ लेना उस मकरी ने जब पैर पकड़ लिया और हनुमान जी ने जो ही देखा तो उसे मारने चले मकरी ने पूछा महाराज चरण पकड़ने पर आशीर्वाद दिया जाता है और आप तो मुझे मार रहे हैं हनुमान जी बोले जो श्रद्धा पूर्वक चरण पकड़े उसी को आशीर्वाद दिया जाता है और जो खाने के लिए चरण पकड़े उसको मारा जाएगा या आशीर्वाद दिया जाएगा वह बोली महाराज जैसे मैं खाने के लिए चरण पकड़ रही हूँ वैसे ही वह राक्षस भी बाहर बैठा हुआ है ध्यान रखिएगा उसकी क्रिया तो महात्माओं जैसी दिख रही है पर वह है पक्का कालनेमी। नेमी हनुमान जी आकर उसका वध कर देते हैं सीता जी भी प्रारंभ में रावण को नहीं पहचान पाती या हनुमान जी भी प्रारंभ में कालनेमी को नहीं पहचान पाते तो इसका तात्पर्य यह है कि यह दम्भ संचमुच इतना विलक्षण है कि इसको पहचानना सरल नहीं है और इसीलिए दंभ अत्यंत घातक है यदि किसी को कोई रोग हुआ है और वह व्यक्ति डॉक्टर या वैद्य को बताकर दवा लेगा तो रोग दूर हो जाएगा पर यदि वह अपने रोग को छिपाएगा तब क्या होगा उसका रोग तो बढ़ेगा ही और इसके साथ ही यदि उसके शरीर में कोई संक्रामक जीवाणु है वह दूसरों को यह दिखाने की चेष्टा करे कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ और वह जल पिलाने लगे तो स्वयं तो उसमें रोग है ही वही रोग दूसरे में भी बैठ जाएगा वस्तुतः प्रताप भानु कितना बड़ा दम्भी बन गया था वह दिखावा करता था कि समाज में कोई व्यक्ति यह न मान ले कि यह राजा भी सकाम है यह ज्ञानी नहीं है भक्त नहीं है इसीलिए उसने ऐसा अभिनय किया कि बड़े बड़े मुनियों ने भी कहा कि यह तो महान ज्ञानी है महान भक्त है यह जो दंभ है उसकी धर्म के साथ जुड़ने की खूब संभावना है यह दंभ बड़ी सरलता से धार्मिक व्यक्तियों के जीवन में बैठ जाता है यही दंभ प्रताप भानु के जीवन में भी दिखाई देता है यहां सूत्र यह है कि आप स्वयं को ऐसा बताने और दिखाने की चेष्टा मत कीजिए जो आप नहीं हैं यदि आप सकाम हैं तो क्या बुरा है निष्काम होना बहुत अच्छा है लेकिन एक नन्हा बच्चा यदि अपनी माँ से मिठाई न मांगे भोजन न मांगे और माँ के इधर उधर जाते ही चुराकर खाने की चेष्टा करें तो यह बुद्धिहीनता की बात है निष्कामता और समर्पण चाहे जितना भी ऊंचा हो पर ऊंचा कहलाने के लिए उसका नाटक करने की क्या आवश्यकता है मुझे ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती का स्मरण आता है वे जबलपुर में पधारे हुए थे मैं भी वहाँ गया था मेरी दस वर्ष की छोटी अवस्था थी एक सज्जन आए और प्रणाम करके बोले महाराज मैं अपने स्वयं को अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ महाराज ने सुना पर कुछ बोले नहीं वह व्यक्ति दो घंटे बैठे रहा अंत में कहा महाराज आप कुछ बोले नहीं उन्होंने कहा जब आपने समर्पण ही कर दिया है तो जल्दी क्या है जब चाहूँगा बोल दूँगा समरण समर्पण क्या दो ही घंटे के लिए था तात्पर्य यह कि आप समर्पण शब्द को इतना सरल समझते हैं क्या कि बड़े जल्दी समर्पण कर दिया बड़ी जल्दी निष्काम हो गए यह दंभ प्रताप भानु के जीवन में आया यह दूसरी समस्या है सबके सामने तो वह जैसा था वैसा था पर आगे चलकर कपट मुनि के सामने उसका दम्भ उसकी वास्तविकता प्रकट हो गई